लेकिन विक्रांत के काम करने का तरीका अलग था जब वो पिछले जन्म में हफ्ता वसूली का काम करता था तब भी अपना काम बहुत ईमानदारी से और लगन से करता था और अब जब वो स्पेशल डिटेक्टिव बन गया है तब भी वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है उसका मकसद सिर्फ केस को सॉल्व करके अपना नाम बनाना नहीं था बल्कि वो हमेशा हर केस की तय तक जाने की कोशिश करता है हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है विक्रांत अपने ऑफिस में पहुंच चुका था वो अपना हाथ बांधकर कमरे की खिड़की के पास खड़ा था इस वक्त पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था और इस सन्नाटे को खंगालती हुई सफेद और पीले रंग की लाइट्स शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी विक्रांत की आंखें शहर की खूबसूरती में खोई हुई थी तो उसका दिमाग अभी भी केस में ही डूबा हुआ था इस वक्त विक्रांत के दिमाग में किरण पंडित का भी ख्याल आ रहा था विक्रांत इस केस की के सच्चाई को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किरण पंडित को न्याय दिलाने के लिए भी सबके सामने लाना चाहता था कोई और नहीं तो कम से कम दूसरी दुनिया में बैठी किरण पंडित को तो जरूर ही खुद के साथ न्याय होने की आस लगी होगी विक्रांत अपना सिर लेकर आए आखिर कैसे वो, वो किरण पंडित को न्याय दिलाए इतफाक विक्रांत अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुल उठा वहां पर हर्षद बेहद एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए बोल पड़ा सर मुझे कुछ पता लगा है, हाँ, क्या? क्या पता लगा है? विक्रांत ने अपनी आँखें बड़ी करके हर्षित के, उत्सुकता के साथ देखते हुए किरण पंडित का कन्फेशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था न पता है मैं वही चेक कर रहा था तभी मुझे एक वेबसाइट पर यह मिला विक्रांत ने देखा की हर्षित अपने फोन में एक ऑडियो बुक एप खोल कर उसमें कुछ पढ़ रहा था ये एफ सुनिए आप हर्षित ने बताया ये ऐप लोगों को ऑडियो बुक प्रोवाइड करता है इसमें सॉन्ग्स एंड टॉक शोज भी चलते हैं लेकिन इसके साथ ही इसमें कई सारे नॉवेल्स की स्टोरी को भी रिकॉर्ड करके सुनाया जाता है आ, अभी ये ऐप उतना पॉपुलर नहीं है बट हां उस एप पर केशव पंडित की कई सारी नॉवेल्स की स्टोरी सुनाई जाती है बड़े ध्यान से हर्षित ने मोबाइल की स्क्रीन में देखा और फिर उसने केशव पंडित की एक नॉवल की क्लिप पर क्लिक कर दिया उसकी क्लिक करते ही मोबाइल में तुरंत ही एक ऑडियो प्ले हो उठा फिर हर्षित ने बड़े ध्यान से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सुनिए ध्यान से इस आवाज को नोटिस करिए ये आवाज आपको कुछ जानी पहचानी से लग रही है अचानक से फोन के स्पीकर पर एक औरत की आवाज सुनाई देने लगी वो औरत केशव पंडित की नॉवल ही पढ़ रही थी उसकी आवाज भी काफी अच्छी थी ओ, अब विक्रांत ने वो आवाज सुनी तो वो भी दंग रह गया उसके रोंगे खड़े हो गए फिर उसने हर्षित की तरफ अचंभित नजरों से देखते हुए कहा ये तो अभी विक्रांत ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि हर्षित ने उसे बीच में टोकते हुए कहा हाँ किरण पंडित की ही आवाज है मैंने इस आवाज के किरण के कन्फेशन के आवाज से मैच करने की कोशिश की है और एकदम क्लियर है कि जिस आवाज में केशव पंडित की ये नॉवल पढ़ी जा रही है वो आवाज उसकी वाइफ किरण पंडित की ही है अचानक से विक्रांत को सब कुछ समझ में आ चुका था उसने कहा तो कहने का मतलब ये है कि केशव पंडित ने ये कन्फेशन अपने किसी नावल में लिखा हुआ है और किरण ने उस नॉवल को रिकॉर्ड किया है किरण को कुछ पता ही नहीं था कि उसकी इस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल उसके ही मर्डर केस में किया जा सकता है हर्षिद ने फिर अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया हाँ और इस तरह से केशव ने पूरा गेम खेला है किरण पंडित को तो पता ही नहीं था कि उसे किस जाल में फंसाया जा रहा है और सर पता है आपको मैंने किरण के कन्फेशन वाले ऑडियो को और इस बुक वाले ऑडियो को कंपेयर किया तो ये भी साफ क्लियर हो रहा था कि जिस इन्वायरमेंट में ऑडियो बुक को रिकॉर्ड किया गया है उसी इन्वायरमेंट में उस कन्फेशन वाले ऑडियो को भी रिकॉर्ड किया गया है कहने का मतलब ये है की केशव ने ही किरण से ये कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया था फिर विकांत ने तुरंत ही बेहद एक्साइटेड होते हुए सवाल किया क्या तुम उस नावल का पता लगा सकते हो जिसमें इस तरह की कन्फेशन है अगर हमें वो नॉवल मिल जाए तो हम सीधे केशव को कातिल साबित कर सकते हैं। कम से कम इससे हमें केशव के खिलाफ एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा जिसके आधार पर हम केशव को कुछ और दिन यहाँ जेल में रख सकेंगे मैंने वो भी चेक कर लिया सर लेकिन उसके किसी भी नॉवल में मुझे अब तक इस तरह का कन्फेशन नहीं मिला है हर्षद ने बेहद निराशा पूर्वक जवाब दिया हो सकता है कि उसने अभी तक इस नावल को पब्लिश ही नहीं किया हो क्योंकि जितनी भी नॉवल पब्लिश हैं, उसमें से तो किसी में भी इस तरह का कन्फेशन नहीं मिला फिर विक्रांत ने भी निराशा से भरे लहजे में कहा हम्म, सही बात है, नहीं होगा केशव इतना बेवकूफ तो नहीं है कि ऐसी नावल को पब्लिश करने का रिस्क लेगा लेकिन ये हो सकता है कि उसने इस नावल को छुपा कर रखा हो फिर हर्षित ने ऑफिस में एक साइट पर पड़े हुए केशव की पुरानी नोटबुक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा हो सकता है कि इसमें कुछ हो एक बार इसको अच्छे से चेक करते हैं क्या पता इन पुरानी नोटबुक्स में से कुछ मिल जाए हम्म हो सकता है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मैसेज से उसे पता चला कि उसका आज का टास्क पूरा हो चुका है उसका आज का सक्सेस रेट एक सौ पिचासी परसेंट था और उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से पांच टूल्स का एक सेट मिला हुआ है आज के सक्सेस रेट से विक्रांत को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई उसने आज सीरियल मर्डर केस सॉल्व किया था ऐसे में इतना सक्सेस रेट तो बनता ही था भले ही विक्रांत ने को नहीं पकड़ा था लेकिन फिर भी उस केस में विक्रांत ने काफी मेहनत किया था विक्रांत ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो पता चला कि इस वक्त आधी रात ऐसी ज्यादा का समय हो रहा था केशव पंडित वाले केस की सच्चाई जल्द ऐसी जल्द सामने लाने के लिए विक्रांत ने अपने नए कोटवट के बारे में जानने में तनिक भी देरी नहीं लगाई इस कठिन समय में उसे अपने अदृश्य शक्ति का ही सहारा दिखाई पड़ रहा था विक्रांत ने अगले दिन के कोडवर्ड को जानने के लिए आग वाला कोडवर्ड तो ठीक था लेकिन पृथ्वी कोडवर्ड देखकर विक्रांत काफी हैरान रह गया पृथ्वी कोडवर्ड का मतलब यह था की विक्रांत के साथ आज के दिन कुछ बड़ा होने वाला था कहीं फिर से कोई केस तो नहीं आने वाला है कोई बड़ा केस विक्रांत हैरत में पढ़कर सोचने लगा उस वक्त विक्रांत बहुत हताश था अभी तो वो केशव पंडित वाले केस को ही पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाया था अगर ऐसी सिचुएशन में कोई और बड़ा केस आ गया तो फिर उस पर काम करना तो मुश्किल ही हो जाएगा अचानक से विक्रांत को आग कोडवर्ड का ख्याल आया जब वो यहाँ से पहले वर्कला बीच वाले केस पर काम कर रहा था तब भी उसे लगातार आग कोडवर्ड मिल रहा था विक्रांत को इस कोडवर्ड की अच्छी जानकारी थी इस कोडवर्ड का अर्थ सिर्फ नए दोस्त बनने या दोस्तों से मिलने तक ही सीमित नहीं था बल्कि ये कोडवर्ड ऐसे आदमियों की तरफ इशारा करता था जो विक्रांत के आसपास रहते हैं जैसे पिछली बार जब वर्कला बीच वाले केस के समय में बार बार ये कोडवर्ड मिल रहा था तब इंस्पेक्टर अशोकन के मर्डर होने की बात पता चली थी ऐसे ही जब विक्रांत त्रिवेंद्रम से वापस मुंबई लौट रहा था तब भी उसे यही कोडवर्ड मिला हुआ था और तब उसके रास्ते में नैना के बाप से मुठभेड़ हो गई थी ऐसे में विक्रांत ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बार बार आ कोडवर्ड मिलने का मतलब अदृश्य शक्ति केशव पंडित की तरफ इशारा कर रही है या कहीं इसका मतलब किसी दूसरे बड़े केस से तो नहीं है